नोशो टॉक no काहे होत अधीर नंबर नाइनटीन रैत हो तुजार एक घर में दस देवता त्या कर बसे बजार हिंदू पूजे देव खरा मुसलमान महजीद पलट पूजे बोलता जो खाय दीद बरदीद चारि वरण को मैं टिके भक्ति चलाया मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूला फूल कम्र बांधन खो जन चले पलटू फिरे दे षट दर्शन सब पची मुवे को कहा संदेश शिष्य शिष्य सब ही कहे शिष्य भयान कोई पलटू गुरु की वस्तु को सीखे शिष्य तब हो जत गठ रिला की नई गांठी मैदान लोक लाज तोड़े नहीं पलटू टू मरने वाला मर गया रोवे जो मरी जाए समझावे सो भी मरे पलटू को पछता नजाने कौन है गुमराह कौन आगाह है मंजिल है हजारों हैं जिंदगी की सहराहों में रहे मंजिल में सब गुम हैं मगर अफसोस तो यह है अमीर कारबाँ भी है गुमकर गुमकर्दा में जीवन एक यात्रा है यात्रा है मृत्यु से अमृत की ओर अंधकार से प्रकाश की ओर व्यर्थ से सार्थक की ओर एक शब्द में पदार्थ से परमात्मा की ओर इस यात्रा में वे सारे लोग जो बाहर तलाश रहे हैं भटके हुए लाख तलाशें कुछ पाएंगे नहीं न काशी में न काबा में न कुरान में न गीता में यहां तो केवल वे ही पाने में समर्थ हो पाते हैं जो स्वयं के भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानते हैं यह यात्रा अनूठी है यह यात्रा कहीं जाने की नहीं कहीं से लौटाने की जा तो हम बहुत दूर चुके अपने से दूर वापस लौटना है अपने पर जा तो हम बहुत दूर चुके हैं अपने सपनों में वासनाओं में विचारों में छोड़ देना है सारे स्वप्न छोड़ देने हैं सारे विचार सारी वासनाएं ताकि अपने पर आना हो जाए संसार नहीं छोड़ना है स्वप्न छोड़ने है। क्योंकि स्वप्न ही संसार है तुमने बार बार सुना होगा पंडितों को पुरोहितों को कहते हुए कि संसार स्वप्न है मैं तुमसे कहना चाहता हूं स्वप्न संसार है तुम्हारे भीतर जो स्वप्नों का जाल है वही संसार है उसे छोड़ देना है ये बाहर बोलते हुए पक्षी तो फिर भी बोलेंगे ऐसे ही बोलेंगे और भी मधुरतर बोलेंगे इनके कंठों में और भी संगीत आ जाएगा क्योंकि तुम्हारे पास सुनने वाले कान होंगे और जिसके पास सुनने वाले कान हैं उससे पत्थर भी बोलने लगते हैं ये वृक्ष तो ऐसे ही हरे होंगे और हरे हो जाएंगे क्योंकि जिसके पास देखने वाली आंख है उसके लिए रंगों में रंग गहराइयों में गहराइया रूप में अरूप दिखाई पड़ने लगता है यह संसार जो तुम्हारे बाहर फैला हुआ है यह तो और मधुर और प्रीतिकर होकर प्रकट होगा काश तुम जाग जाओ तुम सोए हो तो भी यह मधुर है और प्रीतिकर है तुम जाग जाओ तब तो अकूत खजाना है यह साम्राज्य है परमात्मा का इस संसार को छोड़ने को मैं नहीं कहता हूं लेकिन स्वप्न का संसार जरूर छोड़ना है वो जो तुम्हारे भीतर स्वप्न चलते रहते यह पालू वह पालू यह हो जाऊं वह हो जाऊं ऐसा होता तो क्या होता ऐसा होता तो क्या होता वह जो अतीत तुम्हें जकड़े हुए हैं भविष्य तुम्हें पकड़े हुए है उन दोनों चक्की के पाटों से तुम बाहर आ जाओ यही सन्यास है स्वप्न का त्याग सन्यास है जागरण सन्यास है क्योंकि स्वप्न बिना जागे नहीं त्यागे जा सकते संसार तो बिना जागे छोड़ा जा सकता है कोई पचास लाख भारत में साधु संत इनमें से कितने बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं यह भीड़ है भिखारियों की चालबाजों की बेईमानों की पाखंडियों की धोखेबाजों की यह भीड़ है जो तुम्हें चूस रही है इस भीड़ में किसके भीतर कर दिया जाला है इस भीड़ में किसको परमात्मा के दर्शन हुए यह भीड़ उधार तोतों की तरह शास्त्रों को दोहराए चली जाती है। लेकिन इन अंधों की बातें तुम्हें जचती क्योंकि तुम भी अंधे हो यह अंधे तुम्हारी ही भाषा में बोलते हैं, इसलिए बातें जचती समझ में आती बुद्धों के वचन तुम्हारी पकड़ के बाहर हो जाते क्योंकि बुद्धों के वचन समझने के पहले तुम्हें किसी क्रांति से गुजरना जरूरी बुद्धों के वचन समझने के पहले तुम्हारी प्रतिभा पर धार चाहिए तुम्हारे भीतर ध्यान का दिया जलना चाहिए तुम्हारे भीतर भी कुछ बुद्धत्व की लहर उठे तो तुम्हारा बुद्धों से नाता बने नहीं तो तुम बुद्धुओं के चक्कर में रहोगे इन बुद्धुओं ने तुमसे कहा संसार छोड़ दो संसार छोड़ना बहुत आसान है। सच तो यह है कि जो भी संसार में जी रहा है वो छोड़ना चाहता है कौन नहीं उब गया है कौन नहीं परेशान हो गया है पत्नियों से पतियों से बच्चों से मां बाप से कौन परेशान नहीं है दुकान से बाजार से नौकरी से धंधे से ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो नहीं उब गया है यह दूसरी बात नहीं छोड़ता है नहीं छोड़ने का कारण जाए तो कहां जाए छोड़ के जाने को कोई जगह भी तो हो रोटी रोजी तो कहीं भी कमानी ही होगी भूखे तो नहीं रहा जा सकता अगर कमाया नहीं तो भीख मांगनी होगी और उतना भीख मांगने के तल तक गिरने के लिए बहुत कम लोग राजी या फिर साहस नहीं क्योंकि कितनी ही ऊब हो कितनी ही परेशानी हो संसार में सुविधाएं भी हैं या फिर डरता है लोक लाज क्या कहेंगे लोग भाग गया भगोड़ा था नामर्द था कायर था युद्ध में पीठ दिखा दी खुद की ही आंखों में गिर जाएंगे या कि हिसाब किताब बिठा रहे हैं। कि छोड़ तो हम दें लेकिन मिलेगा क्या हाथ का भी चला जाए और जो मिला नहीं है वो मिले भी नहीं तो कहीं ऐसी झंझट में हम ना पड़ जाएं और फिर देखते हैं कि जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने क्या पा लिया है जिन्होंने छोड़ दिया है वो उनकी भीख पर जी रहे जिन्होंने नहीं छोड़ा है लोग संसार छोड़ते नहीं इसलिए नहीं कि संसार में बहुत उन्हें आनंद मिल रहा है वरन सिर्फ इसलिए कि संसार के अतिरिक्त और कोई संसार है भी तो नहीं जहां छोड़ दें और चले जाएं कोई विकल्प भी तो हो नहीं है कोई विकल्प तो जीते ढोते हैं, हैं बोझ धीरे धीरे समझौते कर लेते हैं समझा लेते हैं अपने मन को सांत्वना दे लेते हैं कि ऐसी ही है जिंदगी और चार दिन की है गुजर ही गई गुजर ही जाएगी कोई लंबी भी तो नहीं मगर जो आदमी भी थोड़ा सोचता विचारता है उसके मन में ख्याल तो हजार बार आता है कि किस झंझट में पड़ाऊं भाग जाऊं मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने माया के सो से पत्र लिखा क्या और देर ना करो पंद्रह दिन में ही मैं सुख के आधी हो गई तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जल्दी चिट्ठी लिखो कब आ रहे हो मुला नसरुद्दीन ने कहा कि पंद्रह दिन बाद आधी तो हो ही चुकी है पंद्रह दिन में फैसला ही हो जाए लेकिन पत्नी चली आई खुद ही चली आई सुबह वह आसाधी मीठी एक डॉक्टर से सलाह ली उसने कि क्या करूं कैसे छुटकारा हो संसार छोड़ के भागने की हिम्मत भी नहीं है और इस पत्नी से कैसे छुटकारा हो कोई उपाय नहीं दिखता या तो मैं मरू या ये मरे डॉक्टर ने कहा इतने परेशान ना हो मैं तुम्हें ऐसी तरकीब बताता हूं ऐसा मीठा जहर देता हूं कि काम भी हो जाए और कानो कान खबर भी ना पड़े पत्नी को जितना प्रेम कर सकते हो करो प्रेम कर कर के मार डालो मुल्ला ने कहा ये भी खूब रही ये मुझे सूझा ही नहीं कि पत्नी को प्रेम कर कर के मार डालो डॉक्टर तो मजाक कर रहा था लेकिन मुल्ला ने बात पकड़ ली कोई तीस दिन बाद डॉक्टर से उसने पूछा था कि कितने दिन लगेंगे 31 दिन का महीना था तो डॉक्टर ने कहा कि एक महीना लगेगा 30 दिन बाद रास्ते पर डॉक्टर गुजर रहा था देखा मुल्ला बैठा है झूले पर अपने मकान के सामने बिल्कुल सुख के हड्डी हड्डी हो गया है एकदम पहचान में भी नहीं आता है अस्थि पंजर मात्र रह गया है डॉक्टर ने पूछा ये तुम्हारी हाल कैसे हुई उसने कहा घबराओ मत वो जो तुमने तरकीब बताई थी प्रेम कर कर के मार डालो इतने में ही पत्नी किसी काम से बाहर आई और भीतर गई पत्नी तो मस्त तड़ंग हो गई डॉक्टर ने कहा कि तो अब कब तक ये चलेगा नसरुद्दीन ने कब जाता दिन नहीं है इकतीस का महीना तीस दिन तो हो ही गए एक ही दिन की और बात एक दिन बाद छुटकारा हो जाएगा पत्नी तो नहीं मरेगी नसरुद्दीन ने कहा ये तो मुझे समझ में आ गया मगर मैं मर जाऊंगा चलो यही सही दवा उस पर तो काम नहीं आई लेकिन मुझ पर काम आ गई लोग मरने को भी राजी हैं जीवन कुछ देता भी नहीं छीनता मालूम होता है इसलिए साधु संतों की बात लोगों को जची बहुत छोड़ दो संसार उनके भीतर का तर्क भी उनसे यही कह रहा है तालमेल हो गया और न मालूम कितने लोगों ने संसार छोड़ा और कुछ भी नहीं छोड़ा संसार वैसा का वैसा है वे भी वैसे के वैसे हैं मैं तुमसे कहता हूं सपने छोड़ो सपने छोड़ना कठिन सपने छोड़ना मुश्किल है सपने छोड़ने का सूक्ष्म विज्ञान है उस विज्ञान का नाम ही ध्यान है साक्षी बनो जैसे जैसे तुम्हारे भीतर साक्षी सघन होगा वैसे वैसे स्वप्न छीण हो जाते जिस दिन साक्षी अपनी परिपूर्णता में विराजमान होता है स्वप्न बचते ही नहीं जैसे आकाश बिल्कुल बादलों से खाली हो जाए और सूरज अपनी पूरी जगमग में प्रकट हो ऐसे जब तुम्हारे भीतर स्वप्न नहीं बचते तो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ चैतन्य अपनी समग्रता में प्रकट होता है वही परमात्मा मिलन है इसे पाने कहीं और नहीं जाना है इसे पाने अपने घर वापस आना है लेकिन ये दुनिया अजीब है यहां तय करना बहुत मुश्किल है न जाने कौन है गुमराह कौन आगा है मंजिल है कौन यहां भटका हुआ है और किसको मंजिल का पता है यह तय करना बहुत कठिन है हजारों कारवा हैं जिंदगी की सहराहों में एकात कारवा नहीं हजारों कारवा हैं हिंदुओं का मुसलमानों का ईसाइयों का जैनों का बौद्धों का सिखों का कारवा ही कारवां हैं यात्री दल चल पड़े अपने अपने झंडे अपनी अपनी किताब अपना अपना ईश्वर का अर्थ अपनी अपनी धारणाएं अपने अपने पक्षपात न जाने कौन है गुमराह कौन आगाहे मंजिल है हजारों कारवां हैं जिंदगी की साहराहों में रहे मंजिल में सब गुम हैं, मगर अफसोस तो यह है अमीर कारवां भी हैं उन्हीं गुम करदा राहों में रहे मंजिल में सब गुम है और सब रास्तों में खो गए रास्ते इतने लंबे हो गए रास्ते इतने जटिल हो गए हैं कि मंजिल की तो बात ही भूल गई सभी रास्तों में खो गए मगर बड़े अफसोस की बात तो यह है कि लोग खो जाते तो खो जाते जिनको तुम लोगों के नेता कहते हो अमीर कारवां जो उनके गुरु हैं नेता हैं जो उनके जीवन मूल्य देने वाले हैं जो उनके नीति निर्धारक हैं जो उपदेशक हैं वे भी उन्हीं रास्तों पर भटके हुए हैं और रास्ते ऐसे गोल गोल हैं कि बस लोग घूमते रहते घूमते रहते चक्कर काटते रहते हैं गोल गोल रास्तों पर न कहीं कोई पहुंचता हुआ मालूम होता है न कहीं मंजिल की कोई झलक दिखाई पड़ती कब तक यह करते रहोगे उस परमात्मा को खोजने के लिए किसी अमीरे कारवां की जरूरत नहीं किसी नेता की जरूरत नहीं उस परमात्मा को खोजने के लिए अपने ही भीतर डुबकी मारनी है किससे पूछना है पूछे कि भटके खोजा कि भटके खोजो मत खोजाओ ऐसे डुबो कि फिर निकलो ही नहीं और इंच भर अपने से बाहर मत जाना क्योंकि वह है तो तुम्हारे भीतर तुम मंदिर हो कहा पलटू ने यह सुंदर देह मंदिर है इसी मंदिर में वह विराजमान है लेकिन तुमने झूठे मंदिर बना लिए मस्जिदें बना लिए हैं गुरुद्वारे बना लिए अपने ही बनाए हुए मकानों में अपने ही बनाई हुई प्रार्थनाओं से अपने ही बनाए हुए देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो होश में हो कि पागल हो वृक्षा फरेन आपको नदी न अंश नीर वृक्ष अपने लिए नहीं फलते और नदी अपनी ही प्यास बुझाने को नहीं बहती पर स्वार्थ के कारण संतन धरे शरीर संत तो वे हैं जिनको तुमने मान लिया वे नहीं संत तो वे हैं जो केवल परमात्मा के लिए माध्यम बन गए उसकी बांसुरी बन गए अगर वे शरीर में भी हैं तो इसलिए कि प्रभु उनसे कुछ काम लेना चाहता है तुम्हारी संत की परिभाषा क्या होती क्या खाता क्या पीता कैसा उठता कैसा बैठता कितने कपड़े रखता कहां ठहरता यह तुम्हारे संत को बाहर से जांचने के उपाय और यह सारा अभ्यास कोई भी कर सकता है ये अभ्यास कुछ कठिन नहीं दो बार ना सही एक बार भोजन करो कुछ दिन में अभ्यास हो जाता है रात पानी ना पियो भोजन ना करो कुछ दिन में अभ्यास हो जाता है 9 बजे सो जाओ 3 बजे रात उठाओ कुछ दिन में अभ्यास हो जाता है शरीर बड़ा लोचपूर्ण है उससे तुम किसी भी तरह का अभ्यास करा ले सकते हो घंटों सिर के बल खड़े रहो आसन करो प्राणायाम करो शरीर हर चीज के लिए झुक जाता राजी हो जाता शरीर तुम्हारा सेवक है और अद्भुत यंत्र है जड़ नहीं है लोचपूर्ण है और तुम्हारे संतों को नापने के यही उपाय बस बाहर से ही तुम नापते हो और बाहर से नापते हो इससे धोखा खा जाते हो संतों को नापने का बाहर से कोई उपाय नहीं संतों की तो एक ही परिभाषा है पर स्वार्थ के कारण संतन धरे शरीर पलटू ठीक परिभाषा कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि संत अपने लिए नहीं जीता है अपना तो उसका काम पूरा हो चुका जहां तक उसका संबंध है उसके सपने तो मिट चुके उसके विचार तो जा चुके उसकी तो मन से मुक्ति हो गई जहां तक उसका निजी संबंध है उसने मंजिल पाली लेकिन जिसने मंजिल पाली है परमात्मा उससे कुछ काम लेना शुरू करता है उससे पुकार देना शुरू करता है उनके लिए जो अभी रास्तों पर भटक रहे हैं जो अभी अंधेरे में भटक रहे हैं। परमात्मा उस व्यक्ति से काम लेना शुरू करता है उनके लिए जिनकी आंखें अभी नहीं खुली जैसे वृक्षों में फल लगते हैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए और नदी खुद अपना जल नहीं पीती औरों को पिलाती है संत की परिभाषा है जो लुटाए जो परमात्मा को लुटाए जो परमात्मा बांटे और तो बांटने योग सब कूड़ा कचरा है तुम अपना सारा धन बांट डालो तो भी तुम संत नहीं हो सकते क्योंकि धन कूड़ा कचरा है संभालो तो कूड़ा कचरा है बांटो तो कूड़ा कचरा है तुम अपना ज्ञान लोगों को बांटते फिरो वो भी कूड़ा कचरा है तुमने उधार इकट्ठा कर लिया है अब तुम बांट रहे हो पहले तुम कचरे को अपने भीतर भर लेते हो फिर वो बोझिल होने लगता है तो तुम दूसरों की झोलियों में डालने लगते हो बांटने योग बात तो एक ही है लुटाने योग धन तो एक ही है वह है परमात्मा लेकिन उसका तुम्हें अनुभव हो उस स्रोत से तुम जुड़ जाओ उस गंगोत्री को तुम पालो जहां से जीवन की गंगाएं निकलती संत तो वह है जिसके भीतर से परमात्मा बोलता है जिसके भीतर से परमात्मा शब्द बनता है रूप धरता है साकार होता है कभी ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हें मिल जाए जिसके शब्दों में निशब्द का संगीत हो जिसके उठने बैठने में बोध साकार होता हो जिसकी आंखों में ऐसी झील जैसी शांति हो क्या आकाश के सारे तारे प्रतिबिंबित हो उठे जिसके मौन में तुम्हारे भीतर भी मौन की तरंगे डोल जाती हूं जिसके पास बैठकर तुम भी अकारण किसी अपूर्व आनंद से आंदोलित हो उठते हो जिसकी मौजूदगी प्रमाण बनती हो कि परमात्मा है तर्क नहीं विवाद नहीं जिसकी मौजूदगी जिसकी आंखों में आंखें डाल के देख लेना या जिसके हाथ में हाथ दे लेना या जिसके पास पर बैठ जाना जिसकी सुवास परमात्मा के होने का सबूत बनती हो उसे जानना संत तब तुम्हारी ओछी धारणाएं खत्म हो जाएंगी तब संत ना हिंदू होता है ना मुसलमान ना ईसाई ये तो अलग अलग आचरणों के नाम है इसलिए तो यह बड़े मजे की बात है जैन मुनि बौद्धों को नहीं लगता कि संत है जैनों को बौद्ध फकीर नहीं लगता कि संत बौद्धों को सूफी फकीर नहीं लगता कि संत सूफियों को हिंदुओं के सन्यासी नहीं जसते कि संत क्या कारण आचरणों को हमने संत समझा हुआ है और आचरण तो कितने हैं दुनिया में हजारों तरह के हो सकते हैं किसी ने तय कर लिया है कि मानसाहार करना संतत्व के विपरीत लेकिन जीसस तो मानसाहार करते थे और जीसस को तो जाने दो मोहम्मद को जाने दो दूर के हैं रामकृष्ण परमहंस तो बहुत करीब थे वो भी मछलियां खाते थे अब जिसने ये धारणा बना ली कि मांसाहार तो संत कर ही नहीं सकता वो रामकृष्ण के पास जाके भी चूक जाएगा वो यही देखता रहेगा कि अरे मछलियां ये किस तरह का संत है संत तो मधुर वचन बोलते हैं, संत तो प्यारी बातें कहते हैं, संतों के वचनों से तो फूल झरते लेकिन सिर्डी के साईं बाबा डंडा उठा के मां बहन की गाली भी देते थे भक्तों के पीछे दौड़ पड़ते थे पत्थर भी मारते थे तो तुम कैसे तय करोगे कि ये संत है देख के ही तय हो जाएगा कि ये संत नहीं है ये डंडा उठाना पत्थर मारना गाली बकना रामकृष्ण परमहंस भी गालियां देते थे तो बड़ी अड़चन हो जाएगी तुम कैसे तय करोगे कौन संत है और जिसने शिरडी के साईं बाबा की गाली खाई है और पीली है गाली और फिर भी झुका रहा जिसका सिर झुका सो झुका ही रहा गाली दी चाहे पत्थर मारे चाहे डंडा मार वो जानता है वही पहचानता है लेकिन वो तुम्हें पागल मालूम पड़ेगा उन्मत्त मालूम पड़ेगा क्योंकि साईं बाबा के डंडे में उसने तो फूली झरते पाए उन पत्थरों में अमृत बरसता हुआ पाया वो गालियां तो उनके प्रेम के प्रतीक थी तुम ऐसे हो कि बिना गाली के तुम जगोगे ही नहीं तो उतने तक के लिए वो राजी हैं कि गाली से जगोगे तो गाली दूंगा तुम्हें गालियां ही शायद थोड़ी झकझोरें तो झकझोरें नहीं तो तुम तो वैसे ही गहरी नींद में सो रहे हो अच्छी अच्छी बातें तो लोरियां बन जाती और लोरियां तो तुम सुनते रहे हो बहुत दिन से लोरियां सुन रहे हो अंगूठे चूस रहे हो अपने अपने झूले में पड़े झूला झूल रहे हो कैसे तय करोगे जीसस तो शराब पीते थे शराब पीते ही नहीं थे उनके चमत्कारों में एक चमत्कार ये भी है जब वो समुद्र के पास आए तो हजारों लोग उनके साथ आए थे तो उन्होंने पूरे समुद्र को चमत्कार से शराब में बदल दिया अब अगर भारत में होते तो पुलिस पकड़ ले जाती कि ये क्या कर रहे हो सागर को और शराब बना दी है कि अब पिए पीने वाले जितना पीना अब कभी पीने की कमी नहीं होगी तुम कैसे जीसस को मान सकोगे कि ये संत है तुम्हें अड़चन होगी आचरण तो बहुत तरह के हैं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 धर्म तो उन दावेदारों का है जिन्होंने अपने ऊपर मालिकियत पाली, बड़े बड़ाई में भूले छोटे हैं सिरदार यह सूत्र अद्भुत है इस देश में तो पार्किक हो गए हैं हीरे तो हैं मगर पार्खी नहीं इससे बड़ी अड़चन हो गई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 ऐसा ही अहंकार है दूर से देखो स्वर्ण मंडित हीरे जवाहरातों से जड़ा मोती की मालाओं से श्रृंगारित पास आओ जहर शुद्ध जहर हृदय में तो कुटिल है बोले बचन रसाल और अहंकारी हमेशा हृदय में तो कुटिल होता है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 वहां जनता की मुसीबत हो जाती किसका माने किसका ना माने एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है और तुम्हारे भीतर दो राजा है दो ही नहीं सच तो पूछो बहुत राजा है एक नहीं अनेक एक घर में दस देवता क्यों कर बस है बाजार तुम्हारी बस्ती बस नहीं पाती उजड़ उजड़ जाती दस इंद्रियां हैं तुम्हारे भीतर और हर इंद्री तुम्हें अपनी तरफ खींच रही और तुम्हारा इंद्र सोया हुआ है इंद्र आकाश में नहीं है याद रखना इंद्र तो तुम्हारे भीतर उस तत्व का नाम है जो तुम्हारी सारी इंद्रियों के ऊपर मालकियत कर सकता है इंद्र वह जो इंद्रियों का मालिक है इंद्र वह जिसके चारों तरफ इंद्रियां नाचें जो सिंहासन पर विराजमान हो सके इंद्र का अर्थ है स्वामित्व और स्वामित्व किसका हो सकता है सोए हुए का नहीं सोया हुआ तो अनेक होगा जागा हुआ एक हो सकता है सोने में तो अनेक सपने होंगे जागने में सब सपने खो जाएंगे सिर्फ जागरण बचेगा पलटू जहवा दो अमल रैयत हो उजाड़ एक तुम्हारी आत्मा है जो कहती है चलो परमात्मा की तरफ और एक तुम्हारी देह है जो कहती है चलो पदार्थ की तरफ देह खिंचती है जमीन की तरफ और आत्मा खिंचती आकाश की तरफ और तुम उजड़े जा रहे हो तुम्हारा तनाव क्या है मनुष्य के जीवन में इतनी चिंता क्या है एक ही चिंता एक ही तनाव कि विपरीत की तरफ खींचाओ है इसमें तय करना जरूरी है कि कौन मालिक और कौन गुलाम अधिक लोगों ने तय कर रखा है शरीर मालिक आत्मा का तो पता ही नहीं इसलिए शरीर ही मालिक होना चाहिए शरीर में दस इंद्रियां हैं फिर दसों इंद्रियां अपनी तर, अपनी तरफ खींचती आंख कहती है सौंदर्य की तरफ चलो जबान कहती है कि भोजन की तरफ चलो कान कहते हैं कि आज संगीत की महफिल जमी आज तो उपवास भी हो जाए तो कोई फिक्र नहीं मगर आज संगीत की महफिल से नहीं उठ सकते आंख कहती कहां की संगीत की महफिल आज सुंदर फिल्म लगी यहां चलो वहां चलो यह करो वह करो दस इंद्रियां हैं दसों तरफ खींच रही हैं पांच कर्म इंद्रियां हैं पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, सबका खिंचाव अलग अलग चल रहा है तुम रोज तो पाते हो ये क्या करें रेडियो सुने अखबार पढ़ें सिनेमा देखाए किलब घर होएं, किसी मित्र से मिलाएं बाल बच्चों के पास बैठे स फैलाएं कि शतरंज बिछा दें क्या करें क्या ना करें 24 घंटे छोटी छोटी चीजों के संबंध में भी उलझन चल रही स्त्रियां घंटों लगा देतीं, यही तय नहीं हो पाता कि कौन सी साड़ी पहने मुल्ला नसुद्दीन अपनी गाड़ी में बैठा हार्ड पे हाण बजा रहा था देर हुई जा रही है समय निकला जा रहा है ट्रेन पकड़नी है और पत्नी है कि उतर नहीं रही है ऊपर से जब उसका हान पहजना सुना तो उसकी पत्नी खिड़की से झांकी और कहा कि सुनो जी एक घंटे से कह रही हूं कि एक मिनट में आती हूं लेकिन बस बजे लगे हो हान बजाने। एक घंटे से कह रही कि एक मिनट में आती तय नहीं हो पाता तय करना ही मुश्किल होता है छोटी छोटी चीजों में तय करना मुश्किल होता है मेरे गांव में मेरे घर के सामने एक सुनार रहती जरा डमाडोल चित्त के आदमी उनकी डमाडोल हालत देख के एक दिन मैंने उनसे रास्ते पे कहा चले जा रहे थे मैंने कहा सोनी जी कहां जा रहे हैं तो बाजार जा रहा हूं तो आपने ठीक से देख लिया कि ताला ठीक लगा कि नहीं उन्होंने कहा मैं ताला लगा के आया मगर शक पैदा हो गया इधर मैं आया मैंने देखा पीछे पीछे वो भी चले आ रहा है मैंने कहा सोनी जी कहां वापिस लौट आए जल्दी उन्होंने कहा कि तुमने शक पैदा कर दिया के ताला हिला के देखा और कहा कि बिल्कुल ठीक उस दिन से गांव में खबर हो गई वो कहीं भी दिखाई पड़ जाए लोग कहें सोनी जी ठीक से ताला लगाए और धीरे धीरे उनको शक ऐसा बढ़ने लगा है कि एक दिन मुझे रास्ते में पकड़ के बोले कि तुम मेरी जान लेकर रहोगे जो देखो वही मुझसे कहता ताला ठीक से लगाए हालांकि मैं जानता हूं कि ठीक से लगा के आया लेकिन लौट के मुझे जाना ही पड़ता है देखना पड़ता है और अब तो लोग मेरे पीछे जाते हैं देखने कि सोनी जी गए कि नहीं अब तो मैं लगा के भी चार छह दफे हिला के देख लेता हूं पक्का भरोसा कि कोई भी कहे मानूंगा नहीं मगर जब कोई कहता तो फिर संदेह उठाता कि हो ना हो अरे क्या पता ये भी क्या पक्का कि मैंने छह दफे हिला के देखा है एक दिन मैंने उन्हें देखा कि वो टांगे में बैठे हुए स्टेशन की तरफ चले जा रहे हैं गांव से स्टेशन कोई दो मील दूर घूम के लौट रहा था मैंने कहा सोनी जी कहां जा रहे हैं आप पत्नी रो रही है आपकी उन्होंने कहा क्यों रोएगी पत्नी अभी तो मैं छोड़ के आ रहा हूं क्या रो रही वो समझ रही कि आप भाग गए घर से आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हैं अरे उन्होंने कहा कि नहीं तीन दिन के लिए जा रहा हूं लौट आऊंगा मैंने कहा कि आप पहले घर चल के पत्नी को समझा दो मर गई आग वाग लगा ली कुछ कुछ हो जाए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मगर शक पैदा हो गए। उन्होंने कहा एक झंझट खड़ी कर दी इधर मेरी ट्रेन चुक जाएगी अगर मैं लौट के गया मैंने कहा आपकी मर्जी थोड़े दूर तो वो गए गांव के तांगे हैं वो चलते भी बड़े धीरे धीरे जब तक मैं उनके घर पहुंच गया मैंने उनकी पत्नी को कहा कि संभल के रहना सोनी जी बहुत नाराज होकर गए और अगर लौट आए तो पिटाई करेंगे उनमें झगड़ा अक्सर होता है वो तो ये सुन के रोने लगी तब तक सोनी जी आ गए तांगे में बैठे पत्नी को रोते देखा एकदम टूट पड़े कि मूरख अरे मैं कहीं भाग गया कि मर गया तू क्यों रो रही आज की गाड़ी तो चुकवा दी तूने तुम अपने मन को देखना कोई भी संदेह पैदा कर दे सकता है कोई भी संदेह पैदा कर दे सकता है कमोबेश फर्क हैं लोगों में लेकिन तुम्हारे मन में संदेह पैदा करना बिल्कुल आसान है मन संदेह से भरा ही है और एक मन नहीं है तुम्हारे पास अनेक मन है एक भीड़ है, और इस भीड़ में तुम खिंचे हो तने हो परेशान हो रहे हो इस परेशानी में तुम कभी भी जीवन की थिरता को उपलब्ध नहीं हो सकते और जो थिर नहीं है कैसे परिचित होगा स्वयं से थी न आजादे फना किस्ती ए दिल ए नाखुदा मौज तूफा से बची तो नजर साहिल हो गई कोई एजाजे सफर था या फरेब चश्म आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई थी न आजादे फना किस्ती दिल ए ना खुदा मौज तूफान से बची तो नजर साहिल हो गई किसी तरह अगर तूफान से किस्ती को बचा के आ भी गए तो किनारे से टकरा जाती कोई एजाज सफर था या फराब चश्म शौक सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई कितनी ही बार मंजिल बिल्कुल करीब आ गई है यह रही यह रही और फिर आंखों से ओझल हो गई क्योंकि तुम मुड़ गए क्योंकि तुमने मोड़ ले लिया और मोड़ पर मोड़ हर कदम तो मोड़ हिंदू पूजे देवखरा मुसलमान महजीद पलटू पूजे बोलता जो खाए दीद बरदीद प्यारा सूत्र संभाल के रखना हिंदू पूजे देवखरा हिंदू पूछता है मंदिर को देवालय को मुसलमान पूछता है मस्जिद को पलटू पूजे बोलता पलटू तो कहता हम तो उस सदगुरु को पूछते हैं जो बोलता है उठता है चलता है पलटू पूजे बोलता जो खाए दीद बरदीत हम प्रसाद किसी पत्थर की मूर्ति को नहीं चढ़ाते हम तो उसको प्रसाद चढ़ाते जो आंखों के सामने खाता है खाए दीद बरदीद पलटू कह रहे हैं सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो सदगुरु को खोज ले मंदिर मस्जिद तो सब मजार है कब्रें हैं, हैं। हां कभी वहां रहे होंगे जीवित पुरुष पर दिए कभी क्या बुझ गए ज्योति कभी की उड़ गई हंस तो जा चुके मानसरोवर पिंजड़े पड़े रह गए तुम पिंजरों को पूछ रहे हो और फिर पिंजड़े बड़े होते चले जाते सस्ते चले जाते हैं। एक आदमी मरा उसके बच्चे छोटे छोटे थे जब वो मरा जब बच्चे पिता के जाने के बाद सोचने बैठे कि अब हम क्या करें पिताजी क्या क्या करते थे उनकी परंपरा को बचा के रखना है तो उन्होंने देखा कि एक बात पिताजी रोज करते थे खाने के बाद चौके के बाहर ही एक आले में उन्होंने एक सीख रख छोड़ी थी वो सिद्धांत साफ करते थे इसमें जरूर कोई रहस्य होगा ऐसा हमने कभी नहीं देखा और कोई काम छोड़ दें वो मगर इस सीख से दांत साफ जरूर करते थे इस सीख में कुछ राज है अब बच्चे थे उनको दांत साफ करने की जरूरत भी नहीं थी बूढ़ा बाप था उसके दांतों में संधेह भी हो गई थी सींची की जरूरत सीख की जरूरत जरूर भी पड़ती थी बच्चे तो दांत क्या साफ करें साफ ही थे कुछ सीख की जरूरत न थी उन्होंने दो फूल चढ़ाने शुरू कर दिए सीख पे और क्या कर सकते फिर बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि सीख रखे हुए हैं ये भी क्या बात है बाप की याद तो उन्होंने चंदन की एक बड़ी लकड़ी तैयार कर वाली खुद वाली सुंदर बन वाली रख दी फिर और बड़े हुए फिर काफी कमाई की फिर नया मकान बनाया नया मकान बनाया तो उन्होंने कहा आला शोभा नहीं देता एक छोटा मंदिर ही बना दो एक छोटा उन्होंने संगमरमर का मंदिर बना दिया उसमें बीच में सोने की बड़ी लकड़ी की प्रतीक लेकिन अब कान या दांत खुजाने की लकड़ी से इसका कोई संबंध ना रहा यह प्रतिमा हो गई इस पर रोज फूल चढ़ाना और उन्होंने कहा कि अब हम कब तक फूल चढ़ाते रहेंगे हजार काम एक पुजारी रख दो तो सौ रुपए महीने का एक पुजारी रख दिया जो आरती उतारे और गायत्री पढ़े जब कोई फकीर उस घर में ठहरा तो उसने पूछा कि मैंने बहुत मंदिर देखे ऐसा मंदिर नहीं देखा कि सोने का एक डंडा ये तुमने कोई शंकर जी की पिंडी के नया आधुनिक ढंग निकाला ये तुमने क्या बनाया तो उसने खोजबीन की तो बात चली पीछे गया पूछा तांचा समझा आखिर में बात ये निकली कि बाप एक सिंक रखता था और उससे दांत साफ करता था तुम्हारे मंदिरों के पीछे इस तरह की कहानियां निकलेंगी मैंने सुना है एक फकीर एक गांव में ठहरा एक आदमी ने उसकी बड़ी सेवा की जब फकीर जाने लगा तो अपना गधा उस आदमी को दे गया उस पर बड़ा खुश था उसकी सेवा पर खुश था और फकीर के पास कुछ था भी नहीं फकीर तो चला गया लेकिन फकीर का गधा था तो शिष्य उसकी पूजा करता जिस पे उसका गुरु बैठा हो उस गधे की पूजा की जानी चाहिए वो फूल चढ़ाता चंदन लगाता गधा क्या बिल्कुल पंडित पुजारी मालूम होता माला पहनाता और जब वो इतनी सेवा करता उसकी तो गांव के लोगों ने भी देखा कि कुछ राज होना चाहिए लोग भी माला है पहनाने लगे गधे को चंदन के टीके लगा जाते फूल चढ़ा जाते फिर कुछ और मनोती करने लगे किन्हीं की मनोतियां भी पूरी हो गई किसी को बच्चा नहीं होता था बच्चा हो गया हालांकि गधे का इसमें कोई हाथ नहीं था लेकिन लोग रुपया चढ़ाने लगे फिर तो उस शिष्य ने देखा कि तो बड़ा धंधा अच्छा भी वो गधे को बांधे बैठे रखता है दिन में 10-25 रुपए भी आ जाते चढ़ोतरी भी होती फिर वो गधा मर गया सिस बड़ा दुखी हुआ उसने उसकी सुंदर मजार बनवाई अब मजार पर चमत्कार होने लगे पहले से भी ज्यादा क्योंकि पहले तो गधा था तो लोगों को थोड़ा संकोच भी लगता था अब तो मजार थी अब तो गधे का कोई सवाल ही नहीं था मजार किसकी ये भी कोई नहीं पूछता था अरे होगी किसी पहुंचे हुए फकीर की होगी किसी वली की धीरे धीरे पैसा इतना इकट्ठा हुआ कि उसने एक बड़ा मंदिर बना दिया खूब धन आया फिर वो फकीर गुजरा एक बार गांव से उसने पूछताछ की मेरा एक शिष्य मैं छोड़ गया था वो दिखाई नहीं पड़ता उन्होंने कहा वो है मगर अब आप उसको पहचान नहीं सकेंगे ये मंदिर इस मंदिर का पुजारी वही है फकीर ने देखा तो वहां तो ठाठी कुछ और थे शिष्य एकदम उठा पैरों पर गिर पड़ा शिष्य ने कहा कि मेरे मालिक क्या भेंट दे गए थे आप भी मैं तो पहले सोचा कि ये भी कोई भेंट है मगर संतों के रहस्य संत ही जाने दे तो गए थे गधा लेकिन भाग्य खुल गए क्या गधा था पहुंचा हुआ गधा था बड़ा सिद्ध था लोगों की मनोतियां पूरी हुई शादी वालों नहीं होती तो उनकी शादी हो गई बच्चे नहीं होते तो उनके बच्चे हो गए मुकदमे लोग जीत गए क्या क्या इस गधे ने चमत्कार ना दिखाए और मर के भी दिखा रहा है और मेरे तो भाग्य खुल गए न काम न धाम मस्त पड़ा रहता हूं 10-25 तो मेरे से सेवा करते रहते वो फकीर हंसा उसने कहा कि ये तू ठीक कहता है यह गधा कोई साधारण गधा नहीं था अरे मैं जिस मंदिर में रहता हूं वो इसकी मां का मंदिर है ये पुस्तैनी गधा था इसकी मां भी बड़ी चमत्कारी मेरे गुरु इसकी मां मुझे दे गए थे ये पीढ़ी दर पीढ़ी से सिद्धों की परंपरा है ये कोई साधारण गधे नहीं मंदिर और मस्जिद पूजा और पाठ ऐसे ही जाल हैं जो खड़े हो जाते और फिर एक के पीछे दूसरे लोग चलते रहते लोग बिल्कुल अंधे अनुकरण करते हिंदू पूजे देवखरा मुसलमान मस्जिद पलटू पूजे बोलता जो खाए दीद बरदीद पलटू कहते हैं मैं तो सिर्फ उसको पूजता हूं जो जिंदा है उसके चरणों में बैठता हूं जहां अभी परमात्मा प्रवाहित है उसकी सुनता हूं जिससे परमात्मा बोल रहा है चारी बरन को मैट के भक्ति चलाया मूल जो जागृत पुरुष हैं उन्होंने सारे भेद मैट दिए चार वर्णों के चार आश्रमों के हिंदू मुसलमान ईसाई के उन्होंने भेद मैट दिए उन्होंने अभेद को चलाया अभेद का सूत्र है भक्ति चार ही को मैट के भक्ति चलाया मूल गुरु गोविंद के बाग में पलटू हुआ फूल और पलटू कहते हैं मेरे गुरु के बगीचे के कारण ही मेरे गुरु के सत्संग के कारण ही मेरे गुरु के आसपास जो संघ निर्मित हुआ उसके कारण ही गुरु गोविंद के बाग में पलटू हुआ फूल मैं कभी खिलता नहीं अपने आप मैंने गुरु को खिले देखा तो मुझे भरोसा आया कि मैं भी खिल सकता हूँ मैंने गुरु के पास औरों को खिलते देखा तो मुझे भरोसा आया कि मैं भी खिल सकता हूं गुरु के बगीचे में इतने फूल थे कि बिना खेले कोई बच नहीं सकता था और यही मैं अपने सन्यासियों से कहता हूं कि अगर टिके रहे अगर याद रखी पलटू की और समझाते रहे अपने को कि काहे हो अधीर तो आज नहीं कल तुम्हारा फूल खिल जाएगा आश्वासन है कि यहां बहुत फूल खिलने को तुम्हारी कलियां चटकेंगी फूल बनेंगी ना खुदा डूब चुका ना है घर के तूफान है किस वक्त मुझे याद खुदा आती वो समझते हैं गुलस्ता में चटकती है कली टूटने की जो किसी दिल की सदा आती तुम तो याद परमात्मा की करते हो केवल दुख में और मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि सुख में उसकी याद करो दुख में याद करोगे कुछ काम की नहीं होगी ना खुदा डूब चुका नाव है घर के तूफान माझी डूब चुका नाव डूबने के करीब है हा किस वक्त मुझे याद खुदा आती पछताओगे बहुत जब सब डूबने लगेगा माझी गया नाव जा रही तूफान ने घेर लिया बचने का कोई उपाय नहीं उस वक्त ईश्वर को याद करोगे किसी काम नहीं आएगा उत्सव में आनंद में उसे स्मरण करो वो समझते हैं गुलस्तान में चटकती है कली टूटने की जो किसी दिल की सदा आती जब टूटने को हो जाओ दिल टूटे वो कोई चटकना नहीं है वो कोई फूल का खिलना नहीं है दिल टूटे तो भी आवाज आती है साझ टूटे तो भी आवाज आती लेकिन साँच का टूटना कोई संगीत नहीं है सदगुरु के पास भी कली के चटकने की आवाज आती लेकिन वो चटकने की आवाज है फूल बनने की आवाज है साझ पर संगीत उठने की आवाज है लेकिन लोग भटके हैं मुर्दा धर्मों में और लोग अपने को धोखा देने में बड़े कुशल हैं धोखा देना सस्ता भी है कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती मुर्दों को पूजना आसान भी है क्योंकि मुर्दे तुम्हें बदल नहीं सकते और तुम्हारे दिल में जो हो अपने संबंध में मान लेना तुम मान सकते हो क्योंकि मुर्दे तुम्हें रोक नहीं सकते जो चाहो अर्थ करो शास्त्रों का कौन तुम्हें अटका सकता है शास्त्र नहीं कह सकते कि यह गलत है सदगुरु मौजूद होगा तो एक तो तुम्हें हिम्मत ना कर सकोगे गलत अर्थ करने की और हिम्मत भी की तो उसका डंडा तुम्हारे सिर पर होगा उसकी तलवार सदा चोट करने को तत्पर होगी वहां तोड़ी और छनी लेके बैठा है वो तुम्हारे अंगड़ पत्थर को काटेगा वो तुम्हें मूर्ति बनाएगा लेकिन लोग सस्ता कुछ भी मान ले मानने में ही लोग जीते ट्रेन में तीन महिलाएं बैठी हुई थी आपस में गपशप चल रही थी उनमें से एक स्त्री जो कि देखने दिखाने में 60 साल से कम नहीं लगती थी बड़े ही मोहक स्वर में बोली अरे मेरी उम्र कोई कह नहीं सकता कि मैं चालीस साल की हूं अभी भी मेरा शरीर विन्यास अच्छे अच्छे युवकों का दिल थामने पर मजबूर कर देता है उसकी बात सुनकर दूसरी महिला जो कि चालीस साल की रही होगी आंखें मटकाती हुए बोली अरे यह तो कुछ भी नहीं मैं खुद तीस साल की हूं लेकिन लोग मुझे बाईस का समझते और मुझे देखकर युवक तो युवक किशोर तक दीवाने हो जाते यह सब सुनकर तीसरी कैसे चुप रह सकती थी वह बोली अरे यह सब तो कुछ भी नहीं लोग तो मुझे अभी सोलह साल का ही समझते हैं जबकि मेरी वास्तविक उम्र बीस साल है। और युवक और किशोरों की तो छोड़ो छोटे छोटे बच्चे भी मुझे देख अपना कलेजा थाम लेते और उस युवती की उम्र रही होगी कोई तीस साल मगर स्त्रियां तो स्त्रियां मुला न ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ था उनकी बातें सुनकर वो धड़ाम से नीचे आ गिरा महिलाएं तो एकदम घबरा गई एकदम बोली अरे आप कहां से आठपके मुल्ला बोला मैं सीधा परमात्मा के यहां से चला आ रहा हूं अभी अभी पैदा हुआ जो मानना हो मानो कोई रोकने वाला नहीं लोग ऐसे ही मान के बैठे उनका धर्म भी उनकी मान्यता है उनका ज्ञान भी उनकी मान्यता है उनकी नीति उनका आचरण भी बस मान्यता है चाहिए कोई सदगुरु कि तुम्हें झकझोर दे तुम्हारी सारी मान्यताएं ऐसे झड़ जाएं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते तब नए अंकुर होते हैं पैदा तब नए पल्लव निकलते कमर बांध खोजन चले पलटू फिरे उदेश सट दर्शन सब पची मुए कौ न कहा संदेश पलटू कहते कमर बांध के मैं खोजने निकला था एक ही लक्ष्य था एक विशेष लक्ष्य था परमात्मा को पाना सारे दर्शन छहों दर्शन छान डाले सब मुर्दा हैं उनसे मुझे कोई संदेश न मिला सट दर्शन सब पची मुए कौ ना कहा संदेश वहां लाशें पड़ी हैं सत्यों की लेकिन सत्य तो वहां से कभी का उड़ चुका है कुछ अपनी करामात दिखाए साकी जो खोल दे आंख वो पिला ए साकी होशियार को दीवाना बनाया भी तो क्या दीवाने को होशियार बनाए साकी कोई साकी चाहिए कोई सदगुरु चाहिए जो पिला दे दीवाने को होशियार बना दे सोय को जगा दे शिष्य शिष्य सभी कहें शिष्य भयानक हो पलटू गुरु की वस्तु को सीखे सिस तब हो सभी अपने को शिष्य कहते हैं कोई हिंदू है तो वो समझता है कि शिष्य हिंदू शास्त्रों का कोई जैन है तो समझता है वो शिष्य है जैन शास्त्रों का शास्त्रों से कोई शिष्यता नहीं होती शिष्यता तो जीवंत तो गुरु के साथ ही होती हां महावीर के पास जो थे वो शिष्य थे मोहम्मद के पास जो थे वो शिष्य थे मुसलमान शिष्य नहीं जैन शिष्य नहीं शिष्य तुम हो कैसे सकते हो जब तक गुरु मौजूद ना हो गुरु की मौजूदगी हो तो ही तुम्हारे भीतर शिष्यत्व की संभावना है गुरु का खिला फूल देख के ही तुम्हारे भीतर आश्वासन जगेगा श्रद्धा जगेगी मैं भी खिल सकता हूं गुरु का खिला फूल देख के तुम्हें पहचान आएगी कि मैं अभी कली हूं और फूल होने की मेरी पूरी पूरी संभावना है पलटू गुरु की वस्तु को सीखे शिष्य तब हो जब तुम गुरु के पास बैठकर गुरु के होने का ढंग सीखोगे गुरु जैसा जीना सीखोगे तब शिष्य होगे शिष्य कोई पैदाइश से नहीं होता शिष्यत्व की तलाश करनी होती खोजत गठरी की नहीं गांठ में दाम लोक लाज तोड़े नहीं पलटू चाहे राम कहते हैं पलटू गठरी लाल की खोजने निकले हो हीरे खरीदने और नहीं गांठ में दाम पात्रता नहीं पात्रता जन्माओ शिष्यत्व पैदा करो झुकने की कला सीखो मिटने की कला सीखो खाली हो जाओ अपने द्वार दरवाजे खोल दो किसी एक को तो निमंत्रण करो अपने भीतर कि तुम्हारे अंतस्तल तक प्रवेश कर जाए बाधा मत दो यही सिष्य की कला है कि गुरु जब तुम में प्रवेश करे तो तुम सब द्वार दरवाजे खोल दो सब पर्दे हटा दो तुम अपनी समग्र नग्नता में उसे उपलब्ध हो जाओ ताकि वो तुम्हारे अंतरतम को छू ले और बजा दे तुम्हारे हृदय की वीणा को खोजित गठरी लाल की नहीं गांठ में दाम लोक लाज तोड़े नहीं पलटू चाहे राम और तुम राम चाहने चलते हो और लोकलाच छोड़ी नहीं जाती जो राम का दीवाना है उसे लोकलाच छोड़नी ही पड़ेगी उसे तो समाज से बहुत तरह के कष्ट मिलेंगे उसे तो परंपरा सताएगी उसे तो सड़ी गली धारणाओं वाले लोग हर तरह से हैरान करेंगे ये बिल्कुल स्वाभाविक है ये कीमत है जो चुकानी पड़ती यही तो दाम है जो गांठ में होने चाहिए मरने वाला मरी गया रोवे जो मरी जाए समझावे सो भी मरे पलटू को पछताए और जल्दी करो मरने वाला मरी गया देखते हो कोई रोज मर रहा जल्दी करो वह भी कल पर टालता रहा टालता रहा और समाप्त हो गया और वह सुबह घड़ी ही ना आई जब शिष्यत्व को ग्रहण करता मरने वाला मरी गया रोवे जो मर जाए और अब तुम उसके पास बैठ के रो रहे हो वो तो मर गया तुम भी रो रो के मरोगे अरे हंस हंस के मरने की कला सीखो हंसते हुए मरो मगर हंसते हुए ही मर सकता है जो हंसते हुए जिए और हंसते हुए कौन जी सकता है जिसका राम से थोड़ा नाता हो जाए और राम से नाता किसका हो सकता है उसका ही जो किसी सदगुरु के माध्यम से राम के पास प्रेम की पातियां भेजने लगे सदगुरु तो डांकिया है समझो तुम्हारा पत्र वहां पहुंचा देता है वहां का पत्र तुम्हें पहुंचा देता है मरने वाला मरी गया रोवे जो मरी जाए समझावे सो भी मरे और कुछ ना समझ समझा रहे हैं कह रहे मतरो ऐसा तो संसार में होता ही है यह तो संसार की गति है कोई मर गया गमा गया जीवन कोई रो रहा है वो भी गमा रहा है समय और कोई समझा रहा है वो भी गमा रहा है समय पलटू को पछता है पलटू कहते हैं शायद ही कोई इनमें एकाद है जो पछता है और जो पछताए, वो पहुंच जाए। एक पीले पत्ते को वृक्ष से गिरते देखकर लाउत्सु को संबोधि उपलब्ध हुई थी पीले पत्ते को वृक्ष से गिरते देखकर लाओसु को समझ में आ गया है यहां सब मिट जाएगा मिटने वाली इस दुनिया में क्या बसाना तो शाश्वत को खोजू सनातन को खोजू बुद्ध को एक बीमार एक बूढ़े एक मुर्दा और एक सन्यासी को देखकर क्रांति घटित हो गई थी जहां बीमारी है जहां बुढ़ापा है जहां मौत है वहां क्या है श्रम करने जैसा सब छिन जाएगा और सन्यासी को देखकर बुद्ध को लगा यहां कुछ लोग हैं जो मृत्यु के पार खोज भी कर रहे हैं मुझसे पूछते हैं कि आप कितने सन्यासी चाहते हैं। मैं कहता हूं कि ये कोई गिनती का सवाल नहीं मैं तो सारी पृथ्वी पर सन्यासी ही सन्यासी चाहता हूं कि ऐसा हो ही ना सके कि गैरिक व्यक्ति दिखाई ना पड़े उनका दिखाई पड़ना भी तुम्हें याद दिलाएगा बुद्ध पर उस अनजान सन्यासी की कितनी कृपा है इसका तुमने हिसाब लगाया उसका तो कुछ नाम भी पता नहीं कौन सन्यासी था जिसको देख के बुद्ध को ये याद आई कि यहां कुछ खोजने वाले भी हैं खोने वाले ही नहीं हैं गमाने वाले ही नहीं हैं कुछ कमाने वाले भी उस सन्यासी को देखकर ही तो बुद्ध संन्यास्त हुए मैं तो सारी पृथ्वी को गैरिक कर देना चाहता हूं गली कुचे गली कुे जहां तुम गुजरो वहां सन्यासी दिख जाए पता नहीं किस शुभ घड़ी किस मुहूर्त में तुम्हें यह बोध आए कि ये लोग क्या कर रहे हैं इनको क्या हो गया है शायद किसी शुभ मुहूर्त में तुम्हारे भीतर भी चिंगारी पैदा हो जाए और एक चिंगारी जंगल को जला देती बस एक चिंगारी काफी है उस चिंगारी का पैदा करना ही शिष्यत्व है और उस चिंगारी में जल के भस्मी भूत हो जाना और तुम गुरु हो गए शिष्य गुरु में बहुत फासला नहीं है बस चिंगारी और जंगल में लग गई आग का मात्रा का शिष्य अगर सच्चा है तो शीघ्र ही गुरुता को उपलब्ध हो जाएगा लेकिन अगर तुम्हारा शिष्यत्वी झूठा है तो तुम कभी गुरु ना हो पाओगे बहुत से बहुत पंडित पुजारी थोथे तोता मुर्दा बातें तुम दोहराते रहोगे न उन्होंने तुम्हारे जीवन में कोई रोशनी दी न किसी और के जीवन में उनसे कोई रोशनी हो सकती है खोजो गुरु जीवित गुरु खोजो पलटू कह रहे हैं नजर नजर में तमाशे दिखा दिए ऐसे मुझे भी एक तमाशा बना गया कोई दिखा के शोक निगाही का जलवये बेताब मेरी नजर को तड़फना सिखा गया कोई नमूदे हुस्न को खिलबत में था करार कहा तयुनात की दुनिया में आ गया कोई दिया वो दर्द कि थी जिसमें एक लज्जते खास सितम में शान करम भी दिखा गया कोई यह मोजिजा है कि जिंदा है अब मेरे अरमा मरे हुओं को भी जीना सिखा गया कोई नकाब रुख से उठा दी मगर कमाल यह है। मेरी नजर का भी पर्दा उठा गया कोई आज इतना